प्रश्नोत्तर दीपमाला कर्म सिद्धांत और गति विचार जिज्ञासा उत्तरायण में शरीर छोड़ने वाले को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कही गई है यदि किसी के कर्म ब्रह्मलोक प्राप्ति के अनुकूल नहीं है तो वह वहां कैसे जाएगा समाधान उत्तरायण में शरीर छोड़ने मात्र से किसी को ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं होती यहाँ पर उत्तरायण का तात्पर्य काल से नहीं है अपितु मार्ग से है यदि काल से होता तो कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता के अधिकार में गया जीव भी ब्रह्मलोक को प्राप्त करता क्योंकि उत्तरायण में भी कृष्ण पक्ष आता है उत्तरायण मार्ग उस जीव के लिए है जो शास्त्र के अनुसार कर्म करता है और उपासना भी इस मार्ग से वह कर्म उपासना के अनुसार ब्रह्मलोक तक क्रम से जाएगा पहले वह अर्ची अभिमानी देवता के अधिकार में जाएगा फिर दिनाभिमानी देवता के अधिकार में जाएगा वह उसे शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता तक पहुंचा देगा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता उसे उत्तरायण के अभिमानी देवता के अधिकार में पहुंचा देता है इस प्रकार वह ब्रह्मलोक तक जाता है इसलिए इस भूल में ही में नहीं रहना चाहिए कि उत्तरायण में छोड़ने वाला ब्रह्म जाता है इसके लिए बड़ी साधना की आवश्यकता है जिज्ञासा कर्म की फल सिद्धि में मुख्य हेतु क्या है समाधान इस विषय में भगवान भाष्यकार कहते हैं अधिकारीण मासस्ते फलसिद्धिर सिद्धिर्विशिष्टतः उपाय देश कालाद्यास्हकारिणा विवेक चुनावी कर्म फल की सिद्धि में मुख्य हेतु साधक में रहने वाला अधिकारित्व फल प्राप्ति की योग्यता ही है सहकारी साधन के रूप में देश काल संग इत्यादि भी होते हैं जिज्ञासा क्या मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ करके पूर्ण कलाओं का विकास किया जा सकता है समाधान शास्त्र में पूर्ण कलाओं की संख्या सोलह बताई गई है मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ करके सात कलाओं तक का विकास किया जा सकता है इससे अधिक कहीं दिखाई देती है तो उसे अवतार कोटिका माना जाता है जिज्ञासा व्यक्ति की गति कर्मों के अनुसार होती है इस सिद्धांत के अनुसार जिसने कोई पुण्य पाप किया ही नहीं ऐसे एक अबोध शिशु की मृत्यु पर उसकी क्या गति होगी समाधान यह बात आप उस शिशु के केवल वर्तमान जन्म को मानकर कह रहे हैं मृत्यु के उपरांत किसी जीव की गति में केवल वर्तमान शरीर के कर्म और संस्कार ही हेतु नहीं बनते वरण पूर्व के जन्मों में किए हुए जिन कर्मों का फल भोग अभी तक नहीं हुआ है वे सभी कर्म एवं उनके संस्कार भी भावी जन्म में हेतु बनते हैं अतः अबोध शिशु ने वर्तमान शरीर में भले ही कोई कर्म न किया हो उसके पूर्व के कर्म और संस्कार अभिशेष हैं उनके अनुसार उसकी गति हो जाएगी शास्त्रों में इस प्रकार का भी वर्णन आता है कि अमुक पाप करने से व्यक्ति को बहुत से जन्मों तक अल्प आयु में ही मरना पड़ता है जिज्ञासा शास्त्रों में स्वर्ग जाने के लिए तो धूम मार्ग बताया है परंतु नरक में जाने के लिए किसी मार्ग का कथन नहीं किया है नरक में जीव किस प्रकार जाता है समाधान उपनिषदों में स्वर्ग जाने के लिए धूम मार्ग तथा ब्रह्मलोक जाने के लिए अर्ची मार्ग का कथन किया है एवं जो इन लोगों को प्राप्त नहीं करता उसके तो लिए तीसरी गति कही है जायस्व मृयस्व इत तृतीयम स्थानम छोग्य उपनिषद यही बार बार जन्मों और मरो अब यदि इसका नाम रखो तो निरंतर जन्म मरण रूप मार्ग हो जाएगा इस प्रकार तीन मार्गों का कथन किया है यदि आपके पुण्य और पाप सामान्य हैं ना कोई विशेष पुण्य किया न ही कोई विशेष पाप तो यहाँ पर ही मनुष्य या पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि के रूप में उत्पन्न हो जाएंगे परंतु किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा पाप है जिसका फल इस पार्थिव शरीर के द्वारा नहीं भोगा जा सकता उसके लिए एक विशेष व्यवस्था है उसे नरक में ले जाया जाता है उपनिषदों में नरक में जाने के मार्ग का वर्णन इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां उपासक और कर्मी का प्रसंग है नरक के मार्ग का कथन करना इसलिए भी आवश्यक नहीं समझा कि मनुष्य शरीर से ऊपर जाने के लिए मार्ग जानने की आवश्यकता पड़ती है नीचे गिरने के लिए मार्ग जानने की क्या आवश्यकता है अरे पहाड़ पर चढ़ना हो तब मार्ग जानने की आवश्यकता पड़ती है जिससे सावधानीपूर्वक निर्विघ्न ऊपर पहुँच जाए अब किसी को पहाड़ से गिरना हो तो मार्ग जानने की क्या आवश्यकता है जिधर से जगह मिलेगी नीचे पहुंच जाएगा नरक में जाने का मतलब है नीचे गिरना उसे तो यमदूत गले में फांसी लगाकर जिस किसी भी रास्ते से ले जाएंगे पुराणों में नरक जाने के मार्ग का विस्तार से वर्णन किया है मार्ग में बड़े विलक्षण अनुभवों का वर्णन है किस पाप वाले को किस प्रकार की यातनाएँ मिलती है यह सब वहाँ विस्तार से कहा है उस मार्ग का नाम यातना मार्ग रखा गया है उस समय जीव को जो शरीर मिलता है उसे यातना शरीर या नारकी शरीर कहते हैं उसे चाहे जितना कष्ट दे वह न तो नष्ट होता है न ही बेहोश उसमें संवेदना बहुत अधिक होती है कुछ लोग तो इस बात को अर्थवाद समझते हैं वे कहते हैं पाप से निवृत्त करने के लिए ऐसा कहा है पर ऐसी बात नहीं है शास्त्र में जो बात कही है उसे सत्य ही समझना चाहिए